प्लस वालों को बुलाते हैं और उनका जीवन का कुछ खास अनुभव हम सजा करते हैं तो आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ मनसुख लाल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और साथ में उनकी धर्म पत्नी भी है जिनसे हम बात करेंगे तो मैं चाहूंगा आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम मनसुख भाई व्यास है मेरा गुजरात में राजकोट के नजदीक 20 किलोमीटर दूर कागदड़ी गांव में उन्नीस में बर्थ हुआ है अच्छा जन्म स्थान मेरा है प्राइमरी एजुकेशन में वहाँ लिया सातवीं कक्षा के बाद और उसके आगे मैं जामनगर के पास लिया बड़ा संस्था है उसमें मैं दो साल एजुकेशन लिया इसके बाद मेरा फादर टीचर था गांव में जो मेरा बर्थ प्लेस था वो मेरा यहाँ फादर टीचर था और रिटायरमेंट हो उसके बाद राजकोट में आया तो मैं राजकोट में कॉलेज तक में एजुकेशन लिया अच्छा और बाद में मैं एजुकेशन कॉलेज के एसएससी पास हुआ बाद में मैं प्राइवेट में जॉब किया और साथ में कॉलेज भी की और एजुकेशन लिया और उसके बाद मैं प्राइवेट में जॉब शुरू किया और उन्नीस में मेरा शादी हुई और मेरी बीबी वो भी प्राइमरी प्रे, स्कूल में थी प्राइमरी स्कूल में थी और गवर्नमेंट में भी आई उसके बाद मेरे दो लड़की एक लड़का हुआ और मैं प्राइवेट जॉब करता तो कभी कभी मैं साइड में, में, में इन्वेस्टमेंट का भी पता था अच्छा साइड में पहला मेरा पेस्टीसाइड का बिजनेस था और साइड में मैं एल का कर रहा था तो पेस्टीसाइड में थोड़ा क्या डेबिट चल रहा था अटल मैं थोड़ा डेबिट में फस गया था मतलब हाँ हाँ। वो छोड़ दिया और एल का जो पार्ट पार्ट टाइम करता था वो मैं फुल टाइम बन गया और भी स्ट्रगल को हो गया, और स्ट्रगल के बाद मेरा दस साल के बाद एल में मैं बहुत आगे निकल गया और एल में, तो हम में, में, में, में हमारे जो बहुत काम करते तो हमको एम डी बन गया चार के पाँच साल का मैं कंटिन्यू एम बना और सारा भी पैसा भी आ गया और, और नाम भी हो गया और ब्रांच में भी नंबर वन था और उसके बाद थोड़ा सन के बाद मेरा बड़ा उत्तर आ गया और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो वो धीरे धीरे मैं उसमें से बाहर निकल रहा हूँ और अभी मैं लाइन में आ गया अच्छा अभी आपका एज क्या है अभी मैं एज है सिक्सटी 67 में भी आप आप अच्छी तरह से अपने को मैनेज मेरा, मेरा जन्मा राजकोट में ही हुआ है और सारी पढ़ाई मैंने राजकोट में ही की है बचपन से यही शौक था की मैं टीचर बनू क्यों मेरा फादर भी टीचर था इसलिए मुझे भी टीचर बनने का बहुत शौक और फादर ने मुझे मेरा सब पूरा भी किया मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन बहुत सद संस्कार वाली थी हमने बढ़िया संस्कार दिया उन्होंने शिक्षा के साथ साथ जीवन में जीवन व्यवहार में कैसे रहना कुटुंब तो परिवार में कैसे रहना वो सब माता ने सिखाया सेवेंटी सेवेंटी फाइव में हमारी शादी हुई इन्हीं के साथ हमें सारा सपना लेकर मैं ससुराल आई <laughs> <laughs> पति का स्वभाव भी बहुत अच्छा सास ससुर भी बहुत अच्छा था बेटी की तरह हम वो पालते थे क्योंकि अच्छा। सारे हम पाँच हमारे परिवार में पाँच भाइयों का सबसे मैं पढ़ी लखीम में एक ही हुई थी अच्छा। इसलिए मेरी सास मुझे बहुत सम्मान देती थी कि पढ़ी लखी लखीम हुई और बोलती भी आप जॉब करो इसकी प्राइवेट जॉब है ना तो आप गवर्नमेंट जॉब स्वीकारो अच्छा। तो भगवान की कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई हाँ और 40 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की हमारा पर हमारा संसार में दो लड़की और एक लड़का हुआ दोनों लड़की ने हमने अच्छे तरह पढ़ाया दोनों लड़की की शादी भी हो गई दोनों लड़की के बहुत सुखी भी है बेटों को भी पढ़ाने के हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसके भाग्य मैं था बाढ़ साइंस में वो फेल हुआ बाढ़ साइंस में फेल हुआ तो उसे रुचि रुचि उठ गई पढ़ाई से रुचि उठ गई इसलिए उन्होंने उसका पापा का बिजनेस संभाला लेकिन संग दोस्त बच्चों फ्रेंड सर्कल के हिसाब से सब फ्रेंड सर्कल से उसे धोखा दिया धोखा दिया और हमारी जो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ जो कुछ था वो सब उन्होंने छीन लिया हमारे पास इसके लिए हम जो थे हमारे पास जो सब कुछ फिर भी हम दोनों मिलकर हिम्मत नहीं हारे और बेटे को भी हिम्मत दिया है कि तो बेचा जान है तो जहान मिल जाएगा ऐसा बोलकर बेटो तो विष पीने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन मेरे बेटा ऐसा नहीं ऐसा अमूल्य जीवन भगवान ने जो हमें दिया है वो ऐसे नहीं करना चाहने जहान मिल जाएगा सब लोग मेहनत करेंगे और आगे चले जा चले आज हम भी करते हैं इन आप के पापा भी करते वो भी करते बहू भी करते सब हम लोग को मिलकर मेहनत करते हैं और हमारा जीवन अच्छी तरह गुजारते हैं कुछ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आपका एज क्या है अभी मेरा जब हम लोग जीवन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं तो मैं फिर से आप सभी को मनसुख लाल जी से जोड़ना चाहूंगा आज संडे और आप छुट्टी फरमा रहे होंगे और वक्त हम आज संडे का दिन हम लोग सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो सलामी जिंदगी के आज के हमारे मेहमान मनसुख सुख और पुष्पा जी है जिनसे हम बात कर रहे हैं तो आइए मनसुख जी से मनसुख जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बचपन कहाँ और कैसे बीता उनकी बचपन की बातें हम सुनेंगे अभी मेरा बचपन जो मेरा फादर टीचर था गांव में मैं सातवें कक्षा तक मैं गांव में, में रहा और अच्छी तरह से झिक्षक भी बचपन अच्छा भी तरह निकल गया और उसके बाद मेरा ब्रदर जामनगर के पास सलियावाड़ा था तो उसके साथ मैं दो साल एजुकेशन लिया उसके बाद वो तो फादर टीचर जो रिटायर्ड हुआ तो राजकोट में आ गया गाँव से तो उसके साथ में कॉलेज तक तो स्कूल और कॉलेज तक में एजुकेशन लिया और उसके साथ में जॉब कर रहा था प्राइवेट में और साथ में कॉलेज भी करता था दोनों चीज़ दो साथ और में हाथ दोनों के क्योंकि रिटायर्ड होता है फादर तुम्हें मैं सोचा कि थोड़ा मैं हेल्प बनू क्योंकि मैं बड़ा था नाना ब्रदर वो तो भी आ, एजुकेशन ले रहा था इसलिए थोड़ा मैं फैमिली में सपोर्ट करूँ इसलिए मैं साइड में दोनों चीज प्राइवेट में दोनों जो, जो बचपन का आपका जीवन हाँ। था बचपन में आप जैसे कि पिताजी के साथ सातवीं तक वहाँ पर गाँव में गए तो उस गाँव के परिवेश के बारे में बताएंगे वहाँ किस तरह का गाँव क्या था कैसे गाँव अच्छा था टीचर था उसका भी सम्मान होते है हमारा भी ओके okay, वो बोलते हैं कि साफ़ कलर का है तो इसलिए अच्छी तरह से जानते है और अच्छी तरह से गांव भी अच्छा था और एक्टिविटी भी अच्छा रहे जी जी चलो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मनसुख लाल जी आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ बात जिसे पूछते हैं उनके बचपन के कुछ खास बातें आपका बचपन कहाँ बीता राजकोट में ही तो किस तरह का माहौल था उस समय और आज का राजकोट कैसा है और आपके साठ साल पहले वाला राजकोट के बारे में अगर बताओ तो बड़ा एक अलग अनुभव होगा <laughs> बचपन का राजकोट तो बहुत सुंदर था लड़की अकेली कहीं भी जा सकती थी आज का राजकोट में हम उम्र वाले भी रात को अकेले नहीं जा सकते ऐसा हो गया है बचपन की सोसाइटी भी अच्छी थी परिवार भी लोग भी सब अच्छे थे और हम सबको अच्छे संस्कार देते थे अच्छी तरह पढ़ाते थे हम मेहनत करके हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ था फादर टीचर था लेकिन टीचर का इस साल में पगार बहुत कम होता था, थोड़ा पगार में हमारा घर चलाना पड़ता था हम सब लोग साथ मिलकर काम कर कर हमारा परिवार चलाता चलता था कुछ स्कूल की यादें बताइए बचपन के स्कूल पढ़ने में बहुत तेज थी वन थी सेवन, सेवन स्टैंड फर्स्ट नंबर स्कूल फर्स्ट आई थी आ, एट से राजकोट में भाई साहबा हाई स्कूल है वहीं में एट से इलेवन तक वहीं पढ़ी एट से इलेवन गुजराती मेरा सबसे अच्छा और प्रिय विषय था निबंध स्पर्धा हमारे यहाँ होती है हर निबंध स्पर्धा में भाग लेती थी माँ ते माँ जन माँ ते माँ इस विषय पर मैंने नंबर वन लिया और उसमें मुझे भी सीध भी मिला अच्छा अच्छा भाई साहब हाई स्कूल में 73, 72 की 72 की बातें में में मुझे मिला मिला था भी मिला था निबंध बोला और अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जो निबंध कंपटीशन था उसमें आपने फर्स्ट लिया आपको से मिला बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि जैसे बचपन की कुछ खास बातें होती है हम लोग खेल करते हैं गीत संगीत सुनते हैं तो बचपन में जो गीत आपको बहुत पसंद आता था वो कौन सा थोड़ा सा गा के सुनाई मेरा प्रिय विषय गुजराती था इसलिए मुझे गुजराती विषय बहुत पसंद था जननी नी जोड़ सकी नहीं नी जोड़ सकी ढे बोलू मन मन आजे जो हाबरे पी मोट पुनि मजा मधुने मीठा में हुठा मीठा मधुने मीठा में हुारो थी मीठी ते मोरी बात जोया जननी जननी तेरी ये री जात तू तो जननी जननी जोड़ स भरे ली ये ना खड़ी रे वालना भरला जो ना जननी जननी जोड़ सौ जन तो। सरखो प्रेम नो प्रवाह जोया जननी जननी जलली जोड़ सखी नहीं जड़े तो। जननी जने जोड़ सखी नहीं जड़े, तो। जड़े तो। मीठा मधुने मीठा मीठा उनारे थी मीठी ते बोली बात जोजा जननी जननी जोड़ सकी नहीं जड़े दूसरे अब चीजा ने ने माता माता था। माता शिवाजी शिवाजी जी जी बोलोलोले जाता शिवाजी ने नींद रूलावे माता जी जी झूला जूलाबे जो ही ढाकड़े दी ढालू शिवाजी ने नींद रु नी माता जी जी बाई जू नी वानी, राती भवानी शिवाजी ने शिवाजींद जारी शिवाजी ने नींद रू नागे माता जी जी वाई शे तीर बंधु का शिवाजी बेलो भाव जी बीरा पीलू मना लो हीवा ही शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झुलावे शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झुलावे शिवाजी ने नींद रुनावे माता जी जी बाई झुलावे वो मुझे बहुत पसंद में बहुत दया करती थी स्कूल में भी बहुत गाती थी हमारे यहाँ बाल शबा होती थी शनिवार हर शनिवार को तो हर शनिवार को दोनों गेरा टीचर है ना वो मुझके पास ग <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है जी ने याद कराया आशा करता हूँ आप सभी को भी बचपन की बातें याद आ रही होगी क्योंकि स्कूल में जिस तरह की एक्टिविटीज होती है उसमें हम लोग भाग लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और कभी कभी हम भाग नहीं लेते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता है इसीलिए भाग लेने के बाद ही हमें जो खुशी मिलती है हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे अंदर जो कला होती है उसका विकास होता है और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है इसलिए स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हमें भाग लेना आवश्यक है जिससे हमारे मूल्य को हम बढ़ा सकते हैं हम अपने जीवन के अंदर जो हमारे हुनर हैं उसको कहीं ना कहीं एक मंच मिलता है तो ऐसे एक्टिविटीज़ में हमें हमेशा आगे रहना चाहिए तो आइए बहुत ही खूबसूरत वजन हमने सुने और कुशवा जी के जो बचपन की जो बातें थी वो भी हमने सुना तो आइए फिर से एक बार मनसुख जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं मनसुख जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि कॉलेज करते हुए काम भी करते थे आप तो उसमें तकलीफ नहीं होती थी आपको किस तरह से आप मैनेज कर तकलीफ तो था क्योंकि मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ और थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है कॉलेज में हर रोज नहीं जा सकता हूँ वीक में दो तीन बार जाता हूँ और बाद में मैं जो होमवर्क का है वो दूसरा हमारा फ्रेंड है उसके पास मैं ले लेता हूँ और उस तरह में पूरा कर लिया कॉलेज और साथ साथ वो तो मेरा सब्जेक्ट था सोशल सोशल स्टडीज बोलता है वो है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जनरल नॉलेज क्योंकि जनरल नॉलेज में बहुत दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं करते है? वो उसमें मेरे दिलचस्पी ज़्यादा है और जनरल नॉलेज मेरा अच्छा सब्जेक्ट था और इंटरेस्ट भी था और इंग्लिश साथ में बीए पास कर लिया सेकंड क्लास में तो अच्छी तरह से आप टाइम मैनेज करते थे रेगुलर क्लास में नहीं जा सकते क्योंकि आपको जॉब भी करना पड़ता था और आप अपने सहपाटियों से आपका आप होमवर्क लेते थे और उसको करते थे तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि किस तरह से आप कॉलेज पूरा करके किस तरह का नौकरी आपने किया कितने टाइम तक आपका नौकरी रहा किस तरह को के प्रॉब्लम्स आए उसके बाद फलत के बाद दो साल के बाद मुझे प्राइवेट में गवर्नमेंट में मेरा फैमिली सब जो ब्रदर है वो सब गवर्नमेंट में था मैं एक ही प्राइवेट में जॉब किया क्योंकि बहुत मेहनत की पढ़ का लकमा नहीं था गवर्नमेंट जॉब इसलिए मैंने प्राइवेट में और तो प्राइवेट में ऐसे अच्छा जो मैं कर रहा था वो जो बोज था और बाहर से जो आता है मैं सब हैंडल करता हूँ पेस्टिसाइड का बिजनेस था तो बाहर के जो क्लाइंट आता है वो वो नहीं जान सकता है कि वो जॉब कर रहा है वो खुद का है ऐसे में बर्ताव कर रहा है और निष्ठापूर्वक और पूरी मेहनत से जॉब कर रहा था लेकिन बाहर वाले को मालूम नहीं होता है कि वो जॉब करता है वो खुद है ऐसे बोल रहा है बोल हाँ। हाँ। और तो जो सेठ आए थे तो वो कोई क्लाइंट आए थे मुझे पूछता है कि क्या है क्या है? नहीं है लेती देती ऐसा मेरा प्राइवेट जॉब किया और प्राइवेट जॉब काम ख़त्म करके कर मैं मैंने खुद का बनाया अच्छा। कह रहा और उसमें मुझे बहुत नहीं मिला सक्सेस नहीं।, नहीं हुआ पहले मैं जो एल आई सी का इन्वेस्टमेंट था पोर्टफोलियो थे वो मैं फुल टाइम कर लिया और दूसरा जो मैंने प्राइवेट में जॉब कर रहा था उस तरह मेरे मेरा बीवी वो उसका पूरा सपोर्ट था क्योंकि तो उसकी गवर्नमेंट जॉब थी और वो बोल रही थी कि तुम पैसा की नहीं मेरे सैलरी आ जाए तो उसमें मैं पूरा कर लूँ तो आपको चिंता मत करो पर आपको जो इंटरेस्ट है तो आप करो उसकी सपोर्ट से मैं बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में से वो एल का है उसमें किया और उसमें मेरी बीवी ने जो आई थी तब से रिटायरमेंट हो तक मेरे पूरा पूरा सपोर्ट नह किए और उस सपोर्ट से जो और मेरा माता पिता का जो आशीर्वाद है उसकी तरह से मैं आगे बढ़ गया मनसुख जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा कि जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं कभी कभी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं होते तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और फिर से हमें दूसरा जॉब करना या फिर दूसरे बिजनेस को करने में बहुत मुश्किलें आती हैं और उसमें किसी न किसी का सपोर्ट हमें चाहिए घर वालों का तो आपको अपने फैमिली से आपकी धर्म ने आपको बहुत सहयोग दिया जिसकी वजह से आप दूसरा काम अच्छी तरह से कर पाएं और उसमें सक्सेस हुए तो आइए मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है दुनिया मेहनत करने वालों की है जहां हम लोग अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता निश्चित मिलती है और अच्छा लगता है जब हम लोग मेहनत करके कुछ अपना नाम कमाते हैं तो उसमें खुशी भी उतनी ही मिलती है हमारे साथ आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए मनसुख लाल और पुष्पा जी हैं जिनसे हम बात भी कर रहे हैं गुजरात राजकोट से बिलोंग करते हैं तो आइए पुष्पा जी अभी दादी है तो उनके पोता पोतियों के उनका क्या समन्वय है किस तरह का प्यार उनका है उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ मेरे दो पोतियाँ हैं अमी परी उसका नाम है बहुत अच्छी है बहुत प्यारी भी है मैं वो रोज बोलती है दादी अच्छी अच्छी कहानी सुना तो मैं उसे रोज कहानी सुनाती हूँ अम्मी को अम्मी बड़ी है इसलिए अम्मी को कहानी सुनाती हूँ भगवान की क्योंकि बच्चे उन्हें संस्कार देना होता है ना तो भगवान क्या है उसे मालूम नहीं है तो मैं बच्चे को सुनाती हूँ कि आप जैसे स्कूल में जाती है ना छोटे छोटे बच्चे को वही हमारे जमाने की बात है तो हमारे ज़माने की बात में हमारा टीचर सुरुज भगवान का कुछ ना कुछ हमको ज्ञान देते थे तो मैं भी आज आपको सुनाऊँगी एक हमारा टीचर ने बोला कि आप अमर भगवान हम सबको कहीं भी हम देख रहे हैं तो टीचर ने परीक्षा ली टीचर ने परीक्षा लेने के लिए सब स्टूडेंट को आम दिया और उन्हें शर्त रखी कि आम कहाँ खाना जहाँ कोई आपको भी ना देखे वहीं खाना तो बच्चे खुश हो गए आम देखकर करके वाह आम आज तो मिला है खाने के लिए पर शर्त क्या थी आपको कोई कहीं नहीं देखे इस जगह पर खाना है तो अच्छा तो हम सब आम लेकर सब बच्चे आम लेकर खुश खुशहाल होकर चले गए हैं सब टीचर ने एक घंटे का टाइम दिया था एक घंटे के बाद हम सब लोग मिलेंगे यही टीचर ने बोला था तो सब बच्चे खुश होकर पन लेकिन एक बच्चा ऐसा था आम देखकर करपन टीचर ने बोला है कि भगवान हमें सारी जगह देख रहे हैं। ऐसी कोई जगह है कि मैं ये आम वहाँ जाकर खाऊंगा एक घंटा टाइम ये बच्चा एक झाड़ नीचे बैठ गया पेड़ नीचे बैठ गया सोचने लगा मैं ये आम कहाँ खाऊं सारी जगह भगवान हमको देख रहे हैं इसे सोचने सोचने में एक घंटा बीत गया उसने मालूम हो गया कि एक घंटा पूरा हो गया है तो वो टीचर के सामने वापस आम लेकर आ गया तो टीचर तो समझ गया लेकिन सब बच्चे उसे उसे देखना हंसे हंसने लगे ये कैसा है इतनी अच्छी बढ़िया आम वो भी नहीं खाया उस <laughs> तो टीचर ने सबको बुलाया आपने किया कैसे खाया कैसे खाया कोई ने बोला हमने गार्डन में खाया कोई हमने किचन में खाया कोई ने बोला हमने बाथरूम में खाया कि जैसे हमने कोई नहीं देखा सब ने एक से बाद एक से पूछा सबने सब मैसे सब लास्ट में ए बच्चे को बुलाया आपने ए आम क्यों नहीं खाया सब ने खा लिया आपने क्यों नहीं, नहीं खाया तो वो बच्चे ने बोला कि टीचर आप कहती है हमें कि भगवान सारी जगह हमको देखते हैं तो मैं ऐसी कहा जगह जाऊं कि मैं ये आम खाकर आऊं मुझे ऐसी कहीं जगह नहीं मिली क्योंकि तो सब जगह पर भगवान ही भगवान इसलिए मैंने आम नहीं खाया है ये आम वापस लेकर आया है तो टीचर भी खुश हो गई और मेरी हमें भी खुश हो गई आज ही वो बात मुझे भी सुनाती है दादी भगवान आपको देख रहे है <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया कि भगवान सब जगह हमें देख रहा है तो इसीलिए हम अगर भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में हम अपना खाना खाते हैं इसीलिए शायद हिंदू धर्म में एक संस्कृति भी है खाना आपके पास आए तो पहले पूजा पाठ करो ईश्वर को याद करो भजन करो फिर बाद में आप राम जपते हुए खाना के आशीर्वाद करो तो एक बहुत ही अच्छी बात है जो संस्कृत धर्म जो संस्कार हमें अपने परम्परा से मिले वह उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपनाना ज़रूरी है खाने की बात जब आती है तो सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाया जाता है या उनको याद किया जाता है और हमने देखा कि कई बार जैसे प्रसंग आता है किसी को हम लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं खाने पे घर पे तो वो लोग ऐसे पालती मार के आराम से बैठते हैं फिर पानी को घुमाते हैं खाने है। के फिर बाद में ईश्वर को श्लोक बोलते हैं है, फिर खाते हैं तो ये सब चीजें शायद कहीं ना कहीं ईश्वर को हम लोग समर्पण करके अपने भोजन को ग्रहण करने की बात आती है तो बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाया कहानी के माध्यम से सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ये कहानी ये बातें कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है कि ईश्वर आपको देख रहा है तो इसका मतलब कि हमें अच्छे कर्म करना है पाप कर्मों से बचना है इसका उपदेश ये है ना कि ईश्वर हमें देखते रहते हैं लेकिन ईश्वर हमारे साथ है इसका कहने का भाव ये हो सकता है ये ईश्वर हमारे आ, साथ है लेकिन हमें बुरा भी नहीं करना है नहीं, नहीं। तो पाप के बाक्य बनेंगे तो ये भाव इसमें आता है बहुत ही अच्छी बात है आपसे याद आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं मनसुख जी हमारे साथ हैं और पुष्पा जी हैं जिनसे बातें हो रही सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और 63 थ्री पुष्पा बहन का रनिंग एज है और सिक्सटी सेवन भाई का है फिर भी हेल्दी वेल्दी है दोनों आराम से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं और रिटायर है और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मनसुख जी से बात करते हैं मनसुख जी आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्षमय समय के बारे में बताइए दुःख की समय के बारे तो में जो मेरा प्राइवेट जॉब छूट गया था पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्योंकि बिजनेस जो करूं तो मेरे पास पैसा नहीं था बरबा तो मेरे बेबी ने बीवी ने बोला चिंता मत करो मैं आपके सपोर्ट करूँगा मतलब उसने थोड़ा अपना सपोर्ट किया और एक पार्टनर को सहारा लेना पड़ेगा एक पार्टनर को भेज और दोनों साथ के हम के प्राइवेट जॉब कर लिया जो? और दूसरी मैंने पूरा मेहनत कर गया और निष्ठा पूर्वक किया कि मैंने सोचा कि भी थोड़ा मेहनत स्ट्रगल करना पड़ेगा प रिटर्न तो मिलेगा इसलिए मैंने दो तीन साल एक बिना एक्सपरिय पैसा मिलने के बाद मैंने आ, खुद का लिया नहीं है और मेरे के सैलरी तो आ रहा था एटलीस्ट ने मैं हिम्मत करके वो शुरू किया और दो तीन साल तो मुझे ऐसा स्ट्रगल बहुत पड़ा और बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा रिटर्न आने लगा और दूसरे जो एल का मैं भी ए, ए, उसमें भी ऐसा था पहला तो बहुत स्ट्रगल गया और एल आई सी में मानता भी नहीं था क्योंकि सामने से बीमा कैसे लेकिन पच्चीस सोच लिए अभी स्टार्ट हुआ और मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छा था उसने मुझे बहुत किया कि भाई ना शुरू करो करो आपके पास ग्रुप है सब है तो आप क्यों नहीं करते हो उसका मैं भी आभारी हूँ क्योंकि तो मुझे वो ऊपर पार उसका पूरा सपोर्ट था डेवलपमेंट ऑफिसर का इसलिए मैंने आगे बढ़ गया और बहुत आगे निकल गया और ब्रांच में आगे रहा था दो पाँच साल में आगे रहा था ऐसा काम कर था और प्लाइंट भी बहुत अच्छा मिला और अच्छी तरह से वो काम कर सका और एल के तरफ मैंने सब कुछ खड़ा घर घूमने लग गया और इनकम भी बहुत मिली और क्लाइंट भी अच्छा बहुत मिला उसमें मैं पूरा संदर्भ अभी मैं सिक्सटी सेवन है तो भी मैं एल का काम कर रहा हूँ तो बहुत नहीं कर रहा हूँ कम कर कम कर रहा हूँ एज के बारे में और काम तो करना पड़ेगा और दूसरा हमारा टाइम में दो एक कलाक सुबह सुबह आध्यामिक में प्रकाश करता हूँ और उसके बाद में लाफिंग क्लब हमारा चल रहा है रेस्कोस में उसमें मैं एक कलाक लगाऊँ और उसके बाद एक कलाक मैं योगा वो कर रहा हूँ और सबके साथ मिलते जुलते रहते आऊँ उसके अच्छी तरह से मेरा लाइफ जी जिला मनसुख जी बहुत ही अच्छी बात बताया आपने आपका स्ट्रगल पीरियड जो था जब आप बिजनेस कर रहे थे उस समय तीन साल तक आप बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा जिसमें आपको इनकम रिटर्न नहीं मिला लेकिन पत्नी का सपोर्ट की वजह से आपको फिर आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिला और उसके बाद धीरे धीरे आप मेहनत करते गए और आप LIC में भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला आपके जो मैनेजर है ऑफिसर है फील्ड डेवलपर उन्होंने आपको गाइड किया उसके वजह से आप अच्छी तरह से कर पाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हर्षकर्तो सभी लिस्नेस को अच्छा फील हो रहा होगा तो आइए मनसुख लाल जी एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताए ग तो मुझे ओल्ड गीत जो है उसका बहुत सुनने का बहुत शौक़ है और सुनता भी हूँ एक कला टाइम जो मिलता है तो गहरा से ग्रह जो मछली सीरियल में आता है वो बहुत सुनता हूँ और गा नहीं सकता हूँ और जो कोई साथ में है हमारा ग्रुप था एज, एजेंटों का साथ आठ का उसमें हम जो मिलते हैं तब हम पार्टी बनाते हैं तो उसके साथ में दंताक्षरी बोलता है तो उसमें एक के दो करीब जाते हैं तो मैं गा सकता हूँ एक शौक तो बहुत है ओल्ड गीत सुनने का और प्रोग्राम में हम जाते हैं हमारा यहाँ राजकोट में सरगम क्लब चल रहा है उसमें भी हम मेम्बर है और दूसरा एक ओल्ड गीत का जो क्लब चल रहा है उसमें भी हम मेबर है मैं और हमारा मित्र राजा नहीं है तो हम हमको जाते हैं मंत्र में वो गण होते उसमें हम जाते हैं मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा इन को धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद सा है मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया ये गाना आपने सुनाया है तो मैं ना भूलूंगा ये गीत आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसी गीत का हम आनंद उठाते हैं आप सुनाए रिगम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो मै ना भूलूंगा मैं ना भूलो सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सलामी जिंदगी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है मनसुख भाई और पुष्पा जी से बात करते हुए और आइए पुष्पा जी से फिर से जुड़ना चाहेंगे हम लोग और पुष्पा जी बताएंगे की आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें आप बहुत आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं मेरे जीवन में शिव भगवान आदर्श है बचपन से ही शिव की पूजा रोज करती जल जगाती दूध जगाती बिली पत्र सब जगाती सोमवार का व्रत करती शिव शंकर स्रोत नित्य पाठ शिव पुराण नित्य पट थी मेरा सास ससुर है सास ससुर के रोज रात को सोने से पहले दो पान दो पेज तीन पेज पढ़ा कर ही सोना अच्छा अगा, हमारा अगा। परिवा, हमारा परिवार का रूल्स था मैं पढ़ी हुई बहू थी इसलिए मेरा सास ससुर को बहुत शौक था हमें कोई पर धर्म ग्रंथ सुनाना इसलिए सब धर्म ग्रंथ मैंने रोज उसे को पूरा किया अच्छा। देवी भागवत रामायण गीता जी हम रोज रात को पाँच पेज फाइव पेज सिक्स पेज रोज रात को सुनकर और सब साथ में बैठ कर सुनते बाद में सोने जाते सोने जाते थे क्या जाकर चलिए <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया आप शिव पुराण को बहुत याद करते हैं या जो भी पुराने ग्रंथ है हमारे उन सारी चीजों को आपने पढ़ा है और धीरे धीरे रोज आपका एक नियमित अभ्यास था रोज तो पाँच छः पेज पढ़ के ही आप सो जाते थे और शिव भगवान को आप बहुत मानते हैं और वही आपके आदर्श है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मनसुख जी से भी पूछते हैं कि आपके आदर्श कौन है हमारे कुड़देवी थे अम्बा वो तो और में हम पहले हमारे कुड़देवी है इसलिए अम्बाजी जो आते हैं और साल में दो तीन बार हम अम्बाजी आते हैं और पूरा मुझसे उस पर है और उसकी तरह से मैं जीवन में जो चढ़ाव उतर आया है तो उसने मुझे पूरा उसके साथ आभारी मतलब और उसकी अभी तक मैं पूजा और सब करता हूँ और में मैं बहुत अच्छा बात अच्छा जी जी मनसुख भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने सा, आपने बताया कि अम्बा जी को आप बहुत मानते हैं मां अम्बे को और उनकी पूजा अर्चना हमेशा जब भी आपको मुश्किल समय आता है तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं उससे आपकी जो है सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं आपकी जो भावना है उनके साथ जुड़ी हुई है और हर मुश्किल घड़ी में आप उन्हें याद करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारी सभी लिस्नर्स में भी काफ़ी लोग अम्बा देवी को मानते होंगे अंबाजी की तरफ जाते हैं काफी लोग जो है कई लोग जो है पैदल यात्रा भी करते हैं अपने गांव से अंबाजी की तरफ और फिर पैदल ही अपने घर के लिए आते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी तरह से राजस्थान गुजरात के लोग बहुत मानते हैं और मैंने देखा भी है कुछ वाजी थोड़ा सा ये बताइए की आप अपने जीवन काल में कौन कौन से जगह पे आपने घूमने गए हो जैसे पिकनिक करने जाते हैं आप टीचिंग फील्ड में रहे हो बच्चों के साथ काफी जगह घूमने का आपको मौका मिला होगा तो मैं चाहूंगा कुछ जो बहुत यादगार पल है आपके बच्चों के साथ का पिकनिक का वो थोड़ा सा बताइए हमें भी घुमाइए हमारा परिवार बड़ा है पांच भाई का परिवार है सभी के यहाँ दो तीन बच्चे होते हैं तो परिवार में तो भी बहुत है तो हर वेकेशन में सारा परिवार सौराष्ट्र सारा सौराष्ट्र हमने बता घुमाया बच्चों को सारा सौराष्ट्र बाद उत्तराखंड का चारे धाम बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री वो भी बच्चों के हमने घुमाया लड़की थी ना लड़की हमारे यहाँ तो हम उसके सारा घुमा कर बाद ससुराल देते वो जा सके या नहीं जा सके इसलिए दोनों लड़की की शादी हुई बाद मेरा युगल है मेरा पति है उसे भी घूमने का बहुत शौक है तो उसने भी मुझे सिंगापुर <laughs> दुबई और सिंगापुर की भी इंडिया सारा इंडिया हमने घूम लिया है उत्तर दक्षिण भारत और उत्तर भारत बेंगलोर मद्रास मदुरई ऊटी कोदाई केनाल सब हमने घूम लिया है विदेश में दुबई सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड ये भी हमने घूम लिया है और जगन्नाथपुरी वो भी हम जा चुके हैं। <laughs> तो इन सभी में से जो बहुत अच्छा प्लेस आपको लगा हो तो उसके बारे में बताइए डिटेल्स धार्मिक जगह जो होती है वही उत्तराखंड का चार धाम बद्री, केदार गंगोत्री या यमुनोत्री पूरा नैसर्गिक है कुदरती सौंदर्य वहाँ इतना मिलता है आज भी वो दृश्य में भूल नहीं पाई केदार की के यात्रा विकट है लेकिन रमणीय रमणीय है, इतने है कि वो दृश्य आज भी मेरे मगज में है इतने रमणीय इतने विकट है।, है जरूर लेकिन बहुत अच्छी है घूमने जाने के लिए बहुत अच्छी है जगन्नाथपुरी वही भी बहुत अच्छी है तो कहा कैसे जाते हैं वापस हम लोग ट्रेन में गए थे जगन्नाथपुरी हम लोग ट्रेन में गए थे और चारे धाम बदरी के हम हमारा दिल्ली तक हम ट्रेन में आई दिल्ली से हमने हमारा वाहन ले लिया हमारा छोटा मिनी बस बांधकर सारा परिवार हम लोग साथ में गए बाईस दिन की अच्छा बाईस दिन आप ट्रेन बस में पहुंचे बाईस दिन दिन दिन दिन दिन ट्रेन आने का, दिन दिन ट्रेन का, का, में में। में जाने बाकी ना सारा दिन बस च्छा, च्छा। आ, सारा बस अच्छा अच्छा परिवार हम साथ में हम साथ गए गए थे, थे, लोग तो पैदल चल के थे। कोई किसी ने कचर कच, पे किया किसी ने डोली की लेकिन हम युगल साथ में पैदल चलकर गए थे पैदल क्या नहीं पैदल चलकर बत्तीस किलोमीटर बत्तीस किलोमीटर ऊपर जाना है केदार की यात्रा है ना बत्तीस जब पहाड़ी चढ़ाव अच्छा पहाड़ी चढ़ाव में हम लोग पैदल चलते टाइम लगा पैदल चलने पैदल चलने में के बारह घंटे हुए थे सुबह अच्छा। चार बजे से हम चलने शुरू किया था दो दो, दो, दो बजे हम वहाँ पहुंचे थे दोपहर के इतना घंटा हुआ था लेकिन बहुत आनंद बहुत आनंद किया था हाँ हरिद्वार ऋषिकेश वही भी हम परिवार के साथ गए हमारे परिवार में बहुत साम्भ है इसलिए हम साथ में सभी कहीं भी जाए हम साथ में ही जाते हैं अच्छा। बच्चों के लेकर साथ में और विदेश यात्रा विदेश यात्रा में कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी? विदेश यात्रा में दुबई दुबई अच्छी हाँ अच्छी लगी सिंगापुर से भी दुबई बहुत अच्छी क्यों है क्योंकि बोली हाँ। राजा साई है राजा साई है नीट एंड क्लीन सब जगह देखो नीट एंड क्लीन और, हाँ। और अलिशन बहुत बढ़िया बिल्डिंग आराइस बिल्डिंग 75 मंजिल 75 की मंजिल हमने देखी सब जगह नीट एंड क्लीन कहीं भी जैसा मर्द इतना नीट एंड क्लीन इसलिए वो मुझे बहुत पसंद आई राजा शाही है ना इसलिए वो हर चौके पर बड़ी मस्जिद मुस्लिम मुस्लिम कंट्री है ना अरबी कंट्री है ना हर हर चौके पर बड़ा बड़ा मस्जिद <laughs> वो मुझे बहुत अच्छी लगी चलिए पुष्पा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी यात्रा के बारे में और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि आप भी अगर गए हो केदारनाथ या हरिद्वार हो तो जरूर आपको याद आ गया होगा वो वो बात बहुत खुशी की बात उन्होंने बताया पुष्पा जी ने अपनी यात्रा के बारे में आप सुन रेड वन नाइन पॉइंट पर सलामी जिंदगी चलिए जाते जाते मैं कहूंगा हमारे मनसुख भाई को की आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे जो हाँ, मधुबन की जो रेडियो बहुत अच्छा है और दूसरी ये है कि वो ज़्यादा ज़्यादा लोग को वो मैसेज मिल रहा है और अच्छी तरह से वो काम कर रहा है के माध्यम अच्छा से बहुत लोग सुन रहे तो मैसेज जरूर दे सबको मैसेज यही देना हूँ जीवन में कभी भी चढ़ा उतर है लेकिन हिम्मत नहीं रखना सब लोग कहा हिम्मत मतदा तुम मतदे खुदा खुदा अपने आप ही मदद में आ जाते हैं कभी भी, भी हिम्मत नहीं है <laughs> बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कभी भी मुश्किल आए तो घबराना नहीं है हिम्मत नहीं हारना है और हिम्मत के लिए ईश्वर को परमात्मा को याद करो तो आपको मदद मिलेगा और उनकी याद से आपको बहुत शक्ति मिलेगा तो आप अपने जीवन में अपने मुकाम पर आगे पहुँच सकते हैं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यूक यू जो हमने वो मधुबन रेडियो से अपने जो हमने चांस दिया है बोलने के लिए उसका नाम है मनसुख भाई और पुष्पा जी आपने हमारे साथ जुड़कर अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे, आपका बहुत बहुत और आशा करता हूं हमारे अपने जीवन में अपनाइए और खुशी से अपना जीवन जिये ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे मनसुख लाल जी को और पुष्पा जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेड नोट वन नाइन फोर एफ एम सुनते रहो बरसता सावन हो I'm not telling.